पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र चौतीस तत्व स्वरों का तत्वों से घनिष्ठ संबंध है उनका चक्रों में भी वर्णन आएगा इसलिए उनका संक्षिप्त वर्णन चित्र द्वारा कर देना आवश्यक प्रतीत होता है तत्व पांच है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये प्रत्येक स्वर के साथ चलते रहते हैं प्रथमम वहतेवायु द्वितीयम चथानलह तृतीयम वहते भूमि चतुर्थम वारुणों वहत शिव सर्वोदय प्रथम वायु तत्व बहता है द्वितीय बार अग्नि तत्व तृतीय बार भूमि तत्व चतुर्थ बार वारुण जल तत्व और पांचवी बार आकाश तत्व बहता है तत्व संबंधी सामान्य बातें तथा किस समय कौन तत्व चल रहा है इनको दी हुई तालिका द्वारा पाठक जान सकेंगे तत्व पहचानने की रीति पहला हाथ के दोनों अंगूठों से कानों के दोनों छिद्र बीच की दोनों उंगलियों से नथनों दोनों अनामिका और दोनों कनिष्ठिका के उंगलियों से मुंह तथा दोनों तर्जनियों से दोनों आंखें बंद करने पर जिस तत्व का रंग दिखलाई दे उसी का उदय समझना चाहिए दूसरा दर्पण आईना पर ज़ोर से साँस मारने पर उसकी भाप से दर्पण पर जिस तत्व के चिन्ह बने उसी का उदय समझना चाहिए तीसरा जैसा मुँह का स्वाद हो उससे उसी तत्व का उदय समझना चाहिए चौथा शांत से बैठकर कर श्वास ले फिर देखें जिस तत्व के अनुसार श्वास की गति हो और जिस तत्व के अनुसार श्वास का परिमाण हो उसी तत्व का उदय समझना चाहिए तत्व साधन विधि पहला पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इस क्रम से एक एक तत्व का साधन करना चाहिए दूसरा जो तत्व साधना है उस तत्व के आकार एवं रंग का यंत्र बनवाकर उस तत्व की बाह्य गति के परिमाण अनुसार दूर रखकर ओम के मानसिक जाप के साथ त्राटक करना चाहिए तीसरा ऐसी भावना करनी चाहिए कि जाप के साथ श्वास प्रश्वास की गति यंत्र तक हो रही है चौथा प्रायः दो घंटे चौबीस मिनट तक त्राटक करना चाहिए पांचवा प्रायः मास अथवा परिस्थिति अनुसार एक ही तत्व तत्व का साधन करते रहना चाहिए। जब बराबर के तक सांस-स्वास-प्रस्वास की गति लगातार होने लगे, तब उस तत्व की सिद्धि समझना चाहिए पृथ्वी तत्व का साधन एक इंच चौड़ा और एक इंच लंबा स्वर्ण पीतल अथवा पीले कागज का चतुष्कोण यंत्र बनवा चंद्र स्वर के पृथ्वी तत्व के उदय काल में नासिका के अग्रभाग से 12 अंगुल दूर रखकर ओम के मानसिक जप के साथ त्राटक करना चाहिए जल तत्व का साधन चांदी या कासे का अर्धवृत्ताकार यंत्र इतना लंबा और चौड़ा कि पृथ्वी तत्व के चतुष्कोण यंत्र के मध्य में आ सके चंद्रस्वर के जल तत्व के उदय के समय नासाग्र भाग से 16 अंगुल दूर रखकर उपयुक्त विधि अनुसार त्राटक करना चाहिए अग्नि तत्व साधन तांबे अथवा मोगा का त्रिकोणाकार यंत्र इतना लंबा चौड़ा कि जल तत्व के अर्धवृत्ताकार यंत्र के मध्य में आ सके चंद्रस्वर के अग्नि तत्व के उदय काल में 4 अंगुल नासाग्र भाग से दूर रखकर उपर्युक्त विधि अनुसार त्राटक करना चाहिए वायु तत्व साधन स्वच्छ नीला लोथा का ऐसा गोलाकार यंत्र या कागज पर नीले रंग का ऐसा गोलाकार निशान बनावे कि अग्नि तत्व को त्रिकोणकार यंत्र के मध्य में आ सके यंत्र को नासाग्र भाग से आठ अंगुल दूर रखकर ऊपर युक्त विधि अनुसार त्राटक करना चाहिए आकाश तत्व का साधन चंद्रस्वर में आकाश तत्व के उदय काल में नासाग्र भाग पर ओम के मानसिक जाप के साथ त्राटक करना चाहिए सुषुमना नाड़ी ऊपर वर्णन कर चुके हैं कि सुषुमना नाड़ी सर्वश्रेष्ठ है जो मेरुदंड के भीतर सूक्ष्म नली के सदृश चली गई है